नमस्कार मित्रों मेरा परिचय देता हूँ मैं मेरा नाम है राहुल मेहता मैं राइट टू तो रिकॉल ग्रुप चला रहा हूँ और मैंने 1990 में आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया उसके बाद मैंने यूएस में आ, मास्टर्स किया और वहाँ सॉफ्टवेयर में जॉब कॉन्ट्रैक्ट था 1999 में मैं वापस आया और पिछले 13 साल से मैं राइट टू तो रिकॉल से कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ कि राइट टू तो रिकॉल एम आर सी सिस्टम बहुत सारे कानूनों का प्रचार कर आज का वीडियो है गोहत्या के बारे में एक छोटा वीडियो 10 मिनट का इसी चैनल पर आपको मिलेगा राइटोरिकल तो ग्रुप से वो 10 मिनट दस, बा, दस बारह मिनट का वीडियो गोहत्या के बारे में कि कैसे कानून कौन से कानूनों के द्वारा गोहत्या कम हो सकती है इस वीडियो में मैं उसी बात को विस्तार पूर्वक बताऊंगा भारत में उत्तर पूर्व के राज्यों में गौहत्या कानूनी है वहाँ अलाउड है और उसके सिवा पर वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती नहीं है वहां गो हत्या लीगल है पर बड़े पैमाने पे नहीं होती है भारत में बड़े पैमाने पर उससे भी बड़े पैमाने में होती है बांग्लादेश में बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल के द्वारा के थ्रू पश्चिम बंगाल के थ्रू बांग्लादेश में स्मगलिंग की जाती है स्मग्लिंग आउट स्मगलिंग आउट की जाती है यानी भारत की ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जितनी गाय है जो कटती है भारत की गाय जो कटती है उसमें से कुछ 50 परसेंट से ज्यादा गाय बांग्लादेश में कटती है और जो पूरे देश से पश्चिम बंगाल जाती है और वहां से बांग्लादेश जाती है उसमें कॉन्स्टेबल से लेकर सीएम तक सबको बड़े पैमाने पे करोड़ों की आमदनी होती है इसलिए ये स्मगलिंग और बेरोको चालू है अब गुजरात में दो पूरे भारत में दो राज्यों में बहुत क्या लीगल है पश्चिम बंगाल और केरल उसके सिवा सारे राज्यों में गौहत्या पे पैन है और हर एक जगह पे जैसे हरियाणा में पांच साल की सजा है गुजरात में पांच साल की सजा है यूपी में पांच साल की सजा तो है कहीं भी गोहत्या लीगल नहीं है तो ये जो चिल्ते चिल्लाते हैं कि गौहत्या के खिलाफ कानून होना चाहिए भाई कानून तो ऑलरेडी है एक ही चेक पे इतनी दस बार साइन करनी है पंद्रह बार साइन करनी है अब सवाल आता है की गोहत्या कानून को कैसे सुधारा जाए और जो कानून है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें मेरा सजेशन है कि कौन से कानून को हम गैजेट में छपवा के क्या कम करा सकते हैं गैजेट क्या होता है ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है हर एक राज्य सरकार भारत की जो भी 25-30 राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है वो हर हफ्ते इस तरह का एक कागज निकालती है तो उस कागज में क्या होता है कि कलेक्टर सेक्रेटरी पुलिस कमिश्नर सबके लिए आदेश होता है इसमें यह लिखा होता है कि भाई कलेक्टर के भी दस घंटे की ड्यूटी है बारह घंटे की ड्यूटी है तो वो इतने इतने काम करने है कमिश्नर तुझे इतने इतने काम करने तो इसमें हम क्या छपा सकते हैं कि जि जिससे बहुत क्या काम हो और ये छपवाने का काम है वो कौन कर सकता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर सकते हैं और उनके लिए ये दो घंटे का काम है दो दिन का काम है कि इसमें कोई चीज छपवानी हो तो यदि मुख्यमंत्री को नहीं छापता या प्रधानमंत्री को नहीं छापना तो, तो नहीं छापेंगे तो तो उसके लिए आपको उसे झगड़ना पड़ेगा या उनको समझाना पड़ेगा वो आपकी और प्रधानमंत्री और आपकी और मुख्यमंत्री के बीच की बात आ गई लेकिन यदि उसमें छप जाते हैं ये कानून तो बहुत अभी जितनी हो रही है उसके 90, 95 कम हो जाएगी। तो पहला जो मेरा प्रपोजल है वो राइट, पुलिस राइट पुलिस कि के पुलिस को नौकरी से निकाल सके क्या प्रोसीजर हमें छपानी चाहिए कैबिनेट में राइट टू रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर के लिए उसका मैंने डिटेल आ, मेरा चैप्टर ट्वेंटी वन में दिया है ये मेरा मटीरियल जो है रेफरेंस सारे प्रोसीजर कोड का लिस्ट वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट राहुल्लैशी अनुवाद कॉम स्लैशन हिंदी तो राइट टू रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर आने के बाद बहुत क्या कैसे कम होगी कि आज गाय करती है तो यू समझो कि कसाई को दस बीस एक्स्ट्रा मिल जाता है एक्स्ट्रा किस सेंस में कि एक भैंस को काटने से जितना चमड़ा और मीट मिलता है उसके पीछे खर्चा होता है खर्चा यानी भैंस को घास खिलाना पड़ता है आ, थोड़ा बहुत गेहूं चावल दाल खिलानी पड़ती है उसके बाद कहीं जाके भैंस का 100 किलो मीट और चमड़ा नसीब होता है जबकि गाय में कसाई को यह कैसे फ्री में मिल जाता है ये थोड़ी दुखी बात है थोड़ी अश्लील भी लगे और मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा पर हिंदू है वो गाय को दान में खाना देते हैं इसलिए कसाई को गाय फ्री में मिल जाती है ना उसे घास खिलाना पड़ता है ना उसे गेहूं चावल दाल कुछ खिलानी पड़ती है तो तो एक भैंस को काटने से जितना मुनाफा मिलता है उसमें से रेवेन्यू मिलती है उसमें से ये घास का और ये सारा खर्चा निकालना पड़ता है जबकि गाय को काटने से जितना मांस और चमड़े से जितनी आमदनी हो, होती है उसमें खर्चा कुछ सबकट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो पैसा वो घास और चारा है वो दान के स्वरूप तो में पीने मिलता है तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि दान नहीं देना चाहिए देखो दान देना ही चाहिए ये हमारी हजारों वर्ष जो पुरानी परम्परा है और अच्छी परंपरा है लेकिन साथ में जो लोग दान दे रहे हैं गाय को गौशालाओं में दान दे रहे हैं या तो गाय को घर आई गाय को आ, खाना दे रहे हैं। उन्हें साथ है। तकाई को जो भी से में मिल पे, उसका चमड़ा बेटने पर उसमें से वो दो पांच हजार दे देता दे पुलिस को या जज को आ, और वो दो, दो, दो पांच हजार दे देता तो यू समझो कि एक जिले में यदि रोज की सौ गाय कट रही है तो पुलिस के लिए तो पुलिस कमिश्नर के लिए तो वो सौ इंटू हजार यानी लाख दस लाख की रेवेन्यू हो गई जज के लिए तो वो लाख दस लाख की रेवेन्यू हो गई पर डे और वो रेवेन्यू जब तक उसके मन में भय नहीं होगा कि भाई गाय कटेगी तो मेरी नौकरी जाएगी तब तक वो अपनी रेवेन्यू बंद नहीं करेगा राइट टू रिकॉल आने से तुरंत गौ हत्या कैसे कम हो जाएगी कि आपको शायद और मुझे शायद पता नहीं होगा कि हमारे जिले में गाय कहां कहा कट रही है लेकिन पुलिस कमिश्नर और जज को पता है उसको पता है भी ना बड़े पैमाने पर गाय कट रही है तो जब राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर और राइट टू रिकॉल जज आएगा तो अपने आप कसाई को जेल की सजा होने लगेगी उनके अरेस्ट होने लगेगा और वो वो हत्या कम कर देंगे गाय के बजाय वो बैल या वो सॉरी ऐसी भैंस या ऐसे प्राणियों पे फोकस करेंगे जिसमें उनका रिस्क फैक्टर कम दूसरा हो दूसरा के केस में जीवरी ट्रायल होना चाहिए जज ट्रायल में क्या प्रॉब्लम होता है कि जज साहब को यदि पैसे दो तो वो पांच साल केस खींच देंगे साक्षी थक जाएंगे विटनेस थक जाएंगे और पुलिस भी थक जाएगी यदि मान लो पुलिस ऑफिसर ईमानदार है तो जज क्या करेगा अपने केस को दो तीन साल तक खींच देगा उसमें उस दौरान उस पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रांसफर हो गई दूसरा है तो फटाफट जूरी दे दे सिस्टम के मेरा एक का राइटोरिंग ग्रुप के चैनल पे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जूरी सिस्टम में कैसे भ्रष्टाचार काम होता है की एक केस बारह लोगों को दिया जाता है और एक आदमी के खिलाफ सौ केस है तो बारह अलग अलग लोगों जाता है। सिस्टम में कि वो है, या को दिया जाता है। तो वो जो है जा, सिस्टम में क्या होता कि रिश्तेदार दो पांच रिश्तेदार वकील आपको मिल जाएंगे उनके पुराने दोस्त उसको वो अपने पैनल पर रख लेगा और उसके जरिए वो फेवरेबल जजमेंट ले लेता जबकि जूरी सिस्टम में जब बारह सो जूर को रिश्वत देने की बात आएगी तो वो सबसे आएगा फस आएगा दो केस में भी सौ में थी थी दो केस में भी उसको दो पांच का धंधा बंद करना चाहिए कि जो के के केस में फसा है और जिसके पास सबूत बरामद हुआ है सबूत बरामद उसके ट्रक में से गैर कानूनी गाय मिली या तो उसके कसाई खाने से बड़े पैमाने में गाय का मीट मिला उसके ऊपर नार्को टेस्ट इन पब्लिक यानी कि पब्लिक में उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि ये प्रूव किया जा सकता है या तो डिस किया जा सकता है हो सकता है वो इनोसेंट भी हो यह मान लेना जरूरी है कि हर एक जिस आदमी को इल्जाम लगा है वो जेल्टी हो उसको सजा होनी चाहिए लेकिन नार्को टेस्ट होगा पब्लिक में तो कम से कम उससे सबूत में नार्कोटेस्ट अपने आप में सबूत नहीं होता लेकिन एक पक्की इंफॉर्मेशन देता है वो कि जिसको बाद में वेरीफाई किया जा सकता है जैसे कि आपको कोई ट्रक वाला मिल जिसके पास जिसके ट्रक में बहुत सारी गायर तो उसके नागपुर टेस्ट से बहुत सारे नाम ले सकते थे वो किन किन पुलिस वालों को रिश्वत देता है किन किन जज साहबों को रिश्वत देता है कौन से कौन से कथाइयों को उसके पिछले साल दो साल में लाइव पहुंचाइए उन कथाई के खाने में छापा मार कर पता लगा सकते हो कि आ, वो वहां पे लाइव करती थी या नहीं तो इस तरह से नागपुर टेस्ट से लीडिंग इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी तो एक मेरा जो कानून है मैंने जो प्रपोज किया है वो कि जो आदमी गोवत्या के केस में पकड़ा जाता है उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए उसके बाद आता है इकोनॉमिक लॉस देश में कुछ इकोनॉमिक कानून ऐसे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह की है कि जिसकी वजह से गोवत्या को प्रोत्साहन मिल रहा है और कौन से हमें कानून बदलने चाहिए कि जिससे गोवत्या कम हो तो पहला है कि केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी मिल रही है वो आ, हर साल पंद्रह परसेंट कम होनी चाहिए तो जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम होगी वैसे वैसे आ, खाद का महत्व प्राकृतिक खाद का महत्व गोबर का महत्व बढ़ता जाएगा और गो हत्या कम होगी उसके बाद कानून बनाना चाहिए कि गाय का जो दूध है उस पर लेबल लगे कि वो जर्सी गाय का दूध है या वो जैसा ही दूध है आप किसी भी आयुर्वेद के व्यक्ति से पूछ लीजिए या कोई भी व्यक्ति जो कि काफी सालों से गौशाला से संबंधित सेवा कार्य में लगा वो कहेंगे जरसी गाय किसी भी एंगल से उसके दूध में कोई भी मेडिसिनल या न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो यह कानून बनाना चाहिए कि जिसे जरसी गाय का दूध बेचना है भले बेचे पर वो उसके दूध पे लेबल होना चाहिए कि ये जरसी गाय का दूध है और दूसरे पे लेबल हो कि ये देसी गाय और के दूसरा गाय के चमड़े पे बैन आ जाना चाहिए गाय के चमड़े पे यानी कि जूता और दूसरी चीजों में जो चमड़ा इस्तेमाल होता है तो कानून पास किया जाए कि उसमें गाय का चमड़ा नहीं इस्तेमाल हो गाय का जमीन में दफना दो या तो गाय की होने पे उसको जला दो या जो करना है तो पर वो किसी भी हालत में जूते या किसी और वस्तु में नहीं जाना चाहिए तो इससे गाय मारने का जो प्रॉफिट है वो अपने आप कम हो जाएगा आज एक गाय को मारने पे अलग अलग अंदाज मुझे मिले कोई बोलते हैं कि चमड़े की कीमत हजार रुपए कोई बोलते है कि चमड़े की कीमत दो तीन चार तक जाती है वो गाय की नसल पे डिपेंड करता है एज पे डिपेंड करता है लेकिन यदि गाय के चमड़े पे संपूर्ण पाबंदी आ जाती है तो उतना हजार दो हजार पांच हजार का मुनाफा कम हो गया तो अपने आप अब ये सारे कानून मैं फिर से दोहरा जितने भी मैंने कानून बताया इसमें राइट टू तो रिकॉल पुलिस कमिश्नर बहुत जरूरी है क्योंकि तो यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दू की कितना महत्वपूर्ण है ये कानून की केरल में गाय तो कटती है लेकिन कम से कम कानून यह है कि आदमी अपनी गाय काट सकता है किसी और की गाय नहीं काट सकता या तो रोड पर घूमी गाय को नहीं काट सकता तो केरल में दो कसाई और एक वो मंदिर में गए और मंदिर के कैंपस में मंदिर के प्रॉपर्टी वॉल के अंदर जो मंदिर का के कैंपस है वहां उन्होंने गाय को काटा और गाय काटने के साथ साथ जो मंत्रोच्चार उनके जो सूत्र सूत्र था मंत्र नहीं बोलना चाहिए सूत्रोच्चार था वो सूत्र भी उन्होंने किए जैसे धार्मिक विधि से गाय कट रही हो तो कैंपस के अंदर राय का हो गया भीड़ इकट्ठा हो गई पुलिस आई दिखाने के लिए पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया वो रिश्वत दे के मौलिक को छोड़ दिया वो पुलिस कमिश्नर ने रिश्वत लेकर मौलिक को छोड़ दिया कि भाई तू बस दो पत्ता साइड, और वो दो तीन लोग इतना लूला लगड़ा केस फाइल किया और उसका भी जजमेंट पांच साल तक नहीं आएगा तो उस जिले के लोगों के पास राइट टू तो रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर नहीं उसका नतीजा क्या निकला कि खाने के गैर कानूनी कटने वाली गाय को ही नहीं जजमेंट उसका जजमेंट भी आएगा तो अभी, अभी तक जो हुआ है उसके आधार पर मैं कर रहा हूँ अभी तक जो इसके आधार पर मैं कराऊ तीन लोगों को दो दिन की भी सजा नहीं होगी और मुझे पता नहीं है जहां तक मेरा मानना है जज ने ऑलरेडी बेच दे दिया होगा तो राइट टू रिकॉल जज और राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बिना तो ये सारे कानून बकवास है अब एक और जो मेरा प्रोपोजल है कि एक गाय गाय की एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल या मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यानी कि गाय जिस राज्य में पैदा हुई है उसी राज्य में मरेगी एक राज्य से यदि दूसरे राज्य कोई ट्रक जा रहा है या कोई भी वाहन जा रहा है और उसमें गाय मिली तो उस ट्रक को उसी वक्त वहीं जला दिया जाएगा यह क्यों जरूरी है कि कुछ कुछ राज्यों में गोहत्या लीगल है या तो वहां की पुलिस ज्यादा करप्ट है इसलिए बड़े पैमाने पर चलती है या तो उस राज्य से पश्चिम बंगाल से आसानी से गायों को बांग्लादेश भेजा जा है तो यदि कानून में प्रावधान है कि भाई आप यूपी से गाय बिहार ले जा सकते हैं कानूनी बिहार से फिर पश्चिम बंगाल ले जा सकते हैं तो पश्चिम बंगाल से तो दो घंटे में वो गाय बांग्लादेश चली जाएगी तो वो रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई यही कानून होना चाहिए कि भाई यूपी की जो गाय है वो पूरी जिंदगी यूपी में ही रहेगी एक दिन के लिए भी वो बिहार नहीं जा सकती बिहार की जो गाय है वो बिहार में ही रहेगी पूरी जिंदगी एक दिन के लिए भी वो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल ले जा सकती तो इससे अपने आप जो गैर कानूनी कतल खानों पर या कानूनी कतल खानों कोय तो का जो फ्लो है पूरे इंडिया से गाय लीगली गुजरात से मध्य प्रदेश जाती है मध्य प्रदेश से बिहार जाती है बिहार से पश्चिम बंगाल जाती है वो वो पूरा फ्लो लीगल है तो वो लीगल फ्लो भी जो काय का है वो बंद हो जाएगा तो ये मेरा दूसरा कानून हमें कैबिनेट में छपाना चाहिए कि एक राज्य से काय दूसरे राज्य में नहीं आएगी उससे थोड़ी बहुत इनअिशियंट किया जाए तो भले आ जाए और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो उनके जो भी पहचान में एमपी एमएलए मिनिस्टर और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे कुछ सवाल पूछे कि आज तक उन्होंने ये कानून क्यों नहीं बनवाया कि गाय के चपड़े पर बैन ये तो साफ़ साक्षात इकोनॉमिक से भी यदि गाय के चपड़े पर बैन आ जाएगा तो उतनी गाय कम बढ़ेगी दूसरा उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर पर के सब्सिडी खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं क्या वो केमिकल फर्टिलाइजर को सपोर्ट दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है इंटरनेशनल साजिश इस तरह से है जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी देंगे उतना किसान गोबर का इस्तेमाल करेगा गोबर कम इस्तेमाल करेगा तो उतनी गाय भैंस ज्यादा बढ़ेगी और एक पॉइंट के बाद जब मल्टीनेशनल कंपनियां देखेंगी कि भाई इस देश में बैल बहुत कम हो गए हैं, गोबर इस देश में बहुत कम पैदा हो रहा है तब वो केमिकल फर्टिलाइजर के के लिए जो मटेरियल इंपोर्ट होता है बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा मटीरियल वो इंपोर्ट किया जाता है तब वो इंपोर्ट करने वाली आइटम का दाम पांच गुना कर देंगे तो तब क्या करोगे केमिकल फर्टिलाइजर अभी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि थोड़े कम मुनाफे पे एक्सपोर्ट कर रहे करें मुनाफा नहीं ले कम मुनाफे एक्सपोर्ट कर रहे ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का बड़े पैमाने केमिकल फर्टिलाईजर से जमीनें वो खराब हो जाती है क्षार बढ़ जाता है और जमीन एक तरह से हर साल फिर उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है और कुछ कुछ नस्ले वहां पर फिर पैदा होनी बंद हो जाती है उगनी बंद हो जाती है आप पैदा तो वहां डाल सकते बीज पर वो तो बीज उगेगा तो ये ऑलरेडी बहुत सारी जमीन केमिकल फर्टिलाइजर खराब हो चुकी है तो केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम हो सकती है पर उसमें बहुत बड़ा करप्शन है किस तरह से कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो फर्टिलाइजर कंपनियों को पैसा देती है हर साल मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ जितनी केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी दी जाती है उसका करीब यू समझो बीस पच्चीस मिनिस्टर अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर मिल जाता है केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी सीधी किसानों को नहीं दी जाती ये सब्सिडी फैक्ट्री को दी जाती है और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो सीधा उसका एक बीस पच्चीस परसेंट हिस्सा मिनिस्टर और अधिकारियों को दे देते हैं, इसलिए पूरी केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी चल रही है मेरा प्रपोजल ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी हर साल पंद्रह बीस परसेंट कम की जाए ताकि पांच सात साल में वो सब्सिडी जीरो हो जाए ऑटोमेटिकली तो लोग गोबर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे अनाज का दाम थोड़ा बढ़ेगा तो राशन कार्ड की दुकान की सब्सिडी बढ़ा देंगे मतलब मान लो केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर दी और उसकी वजह से जो गेहूं 12 रूपये किलो है वो 15 रूपये किलो हो गया तो राशन कार्ड की दुकान पे वो गेहूं चार रुपए किलो ही मिलना चाहिए और अभी सब्सिडी 8 रुपया किलो है वो बढ़ा के ग्यारह रुपये किलो हो जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो पैसा है वो राशन कार्ड की दुकान के द्वारा नागरिकों तक पहुंचेगा तो इससे ऑटोमेटिकली सारे जीवों की हत्या कम होगी सारे जीवों की हत्या कैसे कम होगी कि जब गेहूं का दाम पड़ेगा तो गरीब आदमी तो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राशन कार्ड में तो वह गेहूं पहले भी चार रुपए किलो बिक रहा था अभी भी चार रुपए किलो बिक रहा है लेकिन जब मार्केट में वह गेहूं पंद्रह किलो हो जाएगा तो जो मीट मीट के लिए जो गेहूं खरीद रहा है भैंस को खिलाने के लिए या चिकन को खिलाने के लिए मनमुर्गे को खिलाने के लिए या तो गाय को खिलाने के लिए वो गेहूं महंगा हो जाएगा तो उसे मीट के दाम बढ़ जाएंगे मतलब ये जितनी इनडायरेक्ट सब्सिडी है पानी पे केमिकल फर्टिलाइजर पे वो सारी इनडायरेक्ट सब्सिडी हर साल 10 परसेंट बीस परसेंट कम कर देनी चाहिए और डायरेक्ट सब्सिडी राशन कार्ड की दुकान पे जो सब्सिडी आती है वो बढ़ा देनी चाहिए तो उससे गरीब आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और मीट है वो अनाज के अनुपात महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जानवर कम करेगा तो मैं फिर से पूरा समराइज करता हूं कि और कुछ और पॉइंट है सब्सिडी से रिलेटेड कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जा रही है बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का भी यही रीजन है कि जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां है वो मिनिस्टर और सेक्रेटरी लोगों को बहुत घुस देती है बड़े पैमाने में पे घुस देती है उनको इसलिए बोलो लोग इसलिए मिनिस्टर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देते हैं यह सब्सिडी हर साल पंद्रह कम होनी चाहिए किसान को ट्रैक्टर खरीदना है तो भले खरीदे उसकी मरजू लेकिन वो बिना सब्सिडी के खरीदे तो जैसे ही ट्रैक्टर में सब्सिडी कम होगी तो अपने आप बैल की कीमत बढ़ जाएगी तो उसने बैल कम करेंगे। और, और तो ये सारे पॉइंट में फिर तो से एक बार शॉर्ट में कवर करता हूं कि कौन से कानून हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कहते कैबिनेट में छप्पा करते हैं मैं नागरिकों से निवेदन करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कहे कि इतनी चीजें कैबिनेट में छापे और वो चीज कैबिनेट में आने से गौहत्या कम होगी कौन कौन सी चीजें एक तो राइट टू तो रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर राइट टू तो रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट जज राइट टू तो रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दूसरा की गौहत्या के जितने भी केस है वो जज के थ्रू नहीं ज्यूरी के थ्रू होने चाहिए दूसरा नार्को टेस्ट इन पब्लिक कि पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए जो में पकड़ा जाए ताकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन बाहर आ सके फिर एक गाय की दूसरे राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती तो ऑटोमेटिकली उससे जिन राज्यों में गाय को दान देने की प्रथा है गौशाला को दान देने की प्रथा है या तो गाय को खाना दान देने की प्रथा है वहां से गाय दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगी तो दूसरे राज्य में उतनी गाय गाय कम करेगी। के पे पाबंदी आनी चाहिए गाय के और केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर पे हर साल पंद्रह परसेंट सब्सिडी कम होनी चाहिए और ट्रैक्टर पे हर साल 15% सब्सिडी कम होनी, होनी चाहिए इसमें थोड़ा साइड टॉपिक है वो नार्कोटेस्ट का भी रिलेट करता है हमारे में कहीं नहीं लिखा कि टेस्ट नहीं होना चाहिए यह रिश्वत को जज की पैदा है कि टेस्ट पे बैन लगा दिया क्या उसने बैन लगाया वो भी मैं बताऊंगा पार्लियामेंट ने भी नार्को टेस्ट के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया पूरी दुनिया में नार्कोटेस्ट यूज हो रहा है अमरीका में भी हो रहा है स्विट्जरलैंड जैसे देश जहां पर ह्यूमन राइट का सबसे अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है वो भी नारको का बराबर इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला किया कुछ तीन चार साल पहले की बात है कि आदमी का नार्को पुलिस आदमी का नार्को टेस्ट तभी कर पाएगी यदि वो आदमी परमिशन देता है अब कौन सा क्रिमिनल है जो परमिशन देगा ये मतलब या तो जज हंड्रेड करप्ट है या तो बेवकूफ है मैं नहीं मानता यह बेवकूफ है पर कौन क्रिमिनल है जो कबोलेगा कि हाँ मेरी नार्कोटेस्ट तो उसने नार्को टेस्ट पर बैन लगा दिया और वो बैन निकालने के दो तरीके हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन को कैंसिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कोई लकीर की फकीर नहीं होता वो फाइनल नहीं होता तीन जज ने मिलते जजमेंट किया था, था कि नार्को टेस्ट नहीं होगा तो पांच जज का बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज पांच जज का बेंच बनाकर नार्को टेस्ट पर बैन खटा सकते हैं और दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट हटा सकती है पार्लियामेंट कानून बना सकती है कि जज के जजमेंट के की ऐसी कितनी नार्कोटेस्ट यदि जरूरत दिखी तो नार्को टेस्ट किया जाएगा और नार्कोटेस्ट बैन इसलिए लगा लगाया गया क्योंकि कुछ पुलिस अफसर के नार्को टेस्ट लेने की बात आई तो पुलिस अफसरों ने बोला कि लेना होगा ना नार्कोटेस्ट हम तो फंसेंगे लेकिन हम नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमने कितने कितने जजों को पैसा दिया था और कितने कितने जजों को और फैसिलिटी पहुंचाई थी तो जज है वो सब घबरा गया और उन्होंने नार्कोटेस्ट पे बैन लगा दिया कि किसी का नार्कोटेस्ट नहीं हो। और ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि यह नार्कोटेस्ट पे बैन कसब का नार्को टेस्ट किया गया उसके चार महीने बाद लगा वरना ये जजमेंट के आधार पे कसब का भी नार्कोटेस्ट नहीं होता जिस आदमी ने दिन दहाड़े सौ दो लोगों को फायरिंग में मार डाला उसका भी नारको टेस्ट उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया तो नार्कोटेस्ट पे तो हटाना ही चाहिए दो तीन बहुत अहम मसले हैं जो नार्को टेस्ट के बिना नहीं हो सकते एक तो ब्लैक मनी को वापस लाना कि भाई आदमी बोलने छोड़े वाला है कि मेरा सौ करोड़ सिस बैंक में वो तो जब उसका नार्को टेस्ट होगा तभी वो मुक लेगा कि उसके सौ करोड़ बैंक में या मॉडिश में उस बैंक का खाते का नंबर क्या है तो उसने डायरी छिपाते रखी होगी या तो उसका लैपटॉप का पासवर्ड जैसे की हसन लिया उसके लैपटॉप का पासवर्ड नहीं लिया मिला अभी उसका नार्को टेस्ट लिया होता पब्लिक में तो उसके लैपटॉप का पासवर्ड मिल जाता लैपटॉप का पासवर्ड मिल जाता तो सारे विदेश सरों के अधिकारियों के जजों के नाम बाहर आ जाते कि किस किस का पैसा वो संभालता था तो यहाँ पे इसलिए ये कानून मैं आप नागरिकों से निवेदन करूंगा कि जो नागरिक मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ईमानदार है वो सुप्रीम कोर्ट को जज को पी करे अब तो एस भी तुम पी फाइल कर सकते हो उस कोई पाबंदी नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट के जज को एस एम दे सकते हो कि काइंडली रिमूव द बैन ऑन नार्को टेस्ट और वो सुप्रीम कोर्ट का जज उसे एस को एक पी की तरह एंटरने सकते हो या पोस्ट कार्ड लिख सकते हो पोस्ट कार्ड लिख सकते हो या रजिस्टर्ड एवी से कागज लिख सकते हो या एफिडेविट दे सकते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल सकते हो कि काइंडली रिमूव द बैन ऑन नार्को टेस्ट या आप एमपी को बोलो कि भाई आप पार्लियामेंट में कानून लाओ कि नारको टेस्ट वो लीगल होगा और वो ह्यूमन राइट के खिलाफ नहीं माना जाएगा तो देश की बहुत सारी गंभीर समस्या जो नार्को टेस्ट के बिना आ, हल लाना मुश्किल है जैसे बांग्लादेशी एक आदमी पकड़ा गया साबित कैसे करोगे कि वो बगल का रहने वाला जेन्युन इंडियन है या बांग्लादेशी है नार्को टेस्ट लो तो आधे घंटे में प्रूव हो जाएगा कि वो आदमी बांग्लादेशी है या इंडियन और यदि नार्को टेस्ट नहीं लोगे तो, तो आप महीने भर गच्छे खाते रहोगे सबूत इकट्ठे करते, करते रहोगे और पता नहीं लगेगा कि आदमी कौन है इसी तरह से आ, ये ब्लैक मनी का इश्यू है कि या तो करप्शन का हाई केसेज ऑफ करप्शन जैसे राजा का नार्कोटेस्ट लो जो मेरी एक राजा का पब्लिक में नार्कोटेस्ट होना चाहिए यदि राजा का नार्कोटेस्ट लिया जाए तो हमें सारे नाम मिल जाएंगे कि मनमोहन सिंह ने कितना पैसा खाया सोनिया गांधी ने कितना पैसा खाया चिदम्बरम ने कितना पैसा खाया वो सबको उबेल लेगा ये नहीं बोलता तो उसे सबूत की तरफ मानना चाहिए पर इसमें वो कोई टेंचिकल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है मान लो उसने बोल दिया बस उसने इधर इधर डायरी छिपा के रख लिया और डायरी मिल गई तो डायरी में उसके जहां जहां बैंक अकाउंट है उसका नंबर मिल सकते हैं तो वो सबूत बन गया उसके बाद बैंक को लेटर लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन के के बारे में इंफॉर्मेशन दो और यदि इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो इंफॉर्मेशन एक पक्का ठोस सबूत बन गया तो नार्को टेस्ट को मैं ये नहीं बोलता की सबूत माना जाए तो नार्को टेस्ट का बड़े पैमाने पर उपयोग होना चाहिए और नार्को टेस्ट पब्लिक देखो दो पांच पुलिस वाले कमरे के अंदर नार्को टेस्ट ले ले और बाहर कुछ भी बोल देते तो हमें पता नहीं लगेगा कि तो उसने क्या बोला और कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है और वो यदि सीधी लाइव टेलीकास्ट हो रही है तो उसमें धाधली होने की शक्यता कम हो जाती है तो हमें पता चलेगा किस किसने में की और कितनी कितनी धाधली की तो ये गोहत्या के रिलेटेड वीडियो था ना, नार्को टेस्ट रिलेटेड एक और वीडियो मैं में बाद में बनाने वाला हूँ कि क्यों नार्को टेस्ट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना चाहिए और नार्को टेस्ट पब्लिक और उसके संदर्भ में मैंने जो कानून प्रोपोज उसके बारे में भी उसमें बताऊंगा लेकिन जहां तक का सवाल है आ, हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से विनती करनी चाहिए कि वो नार्को टेस्ट पब्लिक के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन गैजेट में छापे और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज उसको कैंसिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के पास पावर होता है कि वो तो किसी भी गैजेट नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हैं तो हम उसे निपट लेंगे बाद में पर फिलहाल नार्को पब्लिक का कानून हमें गैजेट में छपवा देना चाहिए तो ये मेरा वीडियो था कि किस तरह से बहुतिया कम हो सकती है और और मैं अंत में कहूंगा कि बाकी पार्टियों के नेता वगैरह से मैंने बात की मैंने नाम नहीं लेना पर वो साफ़ साफ़ बोलते हैं कि भाई हमें दो ही काम करने हैं एक तो हमें गोहत्या के नाम पे वोट पटोरने और दूसरा हमें गोहत्या कम करना मतलब गाय के नाम पे मत तो पशा के लिए पैसा पटोरना उनको मैंने बोला भाई एक कानून तो पास करो कि गाय के दूध की जो थैली है उस पर लेबल लगना कंपल्सरी होगी है झरसी गाय का दूध है या देशी गाय का दूध है तो वो लेबल के कानून में उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया फिर मैंने बोला कम से कम एक दूसरा कानून तो पास करो कि चमड़ा कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तो वो कानून भी पास कराने में उनको इंटरेस्ट नहीं है कि गाय का चमड़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो पार्टियों के नाम नहीं लेने पर मुझे एक भी पार्टी का एक भी नेता नहीं मिला है मैं रेमपी की बात करूं जिसे इनमें से एक भी कानून में इंटरेस्ट हो इसलिए मैं आप नागरिकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप इस कानून के बारे में दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे और जितने भी एमपी पी एमएलए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है उनको कहे कि ये कानून गैज में छपाने के लिए उनकी मदद करे धन्यवाद